ओम नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर साधना लेखक स्वामी शिवनंद सरस्वती अब आप सुनेंगे पुरुषों तथा स्त्रियों में कामवासना वासना यद्यपि स्त्री सौम्य तथा कोमल दिखाई देती है किंतु क्रोध अवस्था में वह अशिष्ट रूखी तथा स्पष्ट रूप से पुरुष सदृश बन जाती है क्रोध प्रकोप रोस तथा मृर्ष के प्रभाव में आकर उसकी नारी सुलभ सालिनता लुप्त हो जाती है क्या आपने कभी स्त्रियों को सड़क पर लड़ते हुए देखा है स्त्रियों पुरुषों की अपेक्षा अधिक किरशाल होती हैं। उनमें मोह तथा कामवासना अधिक होती है वे पुरुषों से आठ गुना अधिक कामुक होती हैं। स्त्रियों में सहन अधिक होती है वे अधिक भावुक होती है पुरुष अधिक विवेकी होते हैं यद्यपि स्त्रियां अधिक कामुक होती हैं तथा उनमें संयम शक्ति पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है पुरुषों को प्रलोभित करने के पश्चात रहती हैं, वास्तविक अपराधी पुरुष ही है वह होता है वही सर्वप्रथम वर्जित फल का स्वादन करता है वह सक्रिय होता है कामाधीन होने पर वह अपनी बुद्धि विवेक तथा समझ खो देता है और स्त्री की गोद में पलने वाला मनोरंजक कुत्ता बन जाता है पुरुष जब एक बार स्त्री द्वारा बिछाए गए जाल पास में आ जाता है, तब उसके बच निकलने का कोई उपाय नहीं रहता स्त्री निष्क्रिय होती है वह पुरुष को केवल लुभाती तथा बहकाती है वह पुरुष के हृदय को उत्तप्त तथा उत्तेजित करती है वह मुस्कुराती तथा दृष्टिपात करती है और फिर चुप हो जाती है वह प्रतीक्षा करती है पुरुष आक्रामक है वही वास्तविक अपराधी है पुरुष ही सबसे बुरा अपराधी है वही वास्तविक बहकाने वाला है वह आक्रामक तथा अतिक्रामक है यदि पुरुष की ऐसी परम निज प्रकती न होती तो सभी स्त्रियां मीरा मदालशा तथा सुलभ होती उसे ही सर्वप्रथम सुधारना तथा नया नयाकार देना चाहिए उसमें उतना आत्मसंयम नहीं होता है जितना कि स्त्रियों में होता है स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा आठ गुना अधिक कामुक होती हैं, किंतु उनमें कामावेग अथवा काम प्रवृत्ति पर आठ गुना अधिक संयम सकती होती है ये पुरुष की कमजोरी है यद्यपि वह शरीर तथा बुद्धि के दृष्टि से स्त्री की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो सकता है स्त्रियां आपकी चाटुकारी करती सामत करती तथा आपको फसलाती हैं, विच आप लुसी की कला में प्रवीण होती हैं। उन्होंने आपको अपने रमणीय भाव अव्यक्ति व्यवहार तरुणाई की मनोरमता हाव भाव तथा मुस्कान से अपना दास बना रखा है आपने अपने जीवन का पर्याप्त भाग इंद्री वासनाओं की मृगमरिचिका का पीछा करने में नष्ट कर डाला है स्त्रियां अल्प तक ही मनोहर प्रतीत होती हैं किंतु कुछ समय पश्चात तत्काल ही वे स्वास्थ्य तथा सुख शांति की विनाशक बन जाती हैं इन लुभाने वाली स्त्रियों से सावधान रहें जो आपको अपने चापलूसी से फंसा लेती हैं। अब कम से कम अपने जीवन के शेष दिन गंगा जी के पावन तट पर मौन जप तथा ध्यान में व्यतीत करें बिच्छू की बिस उसकी पूछ में नाक का उसके विष में मच्छर का उसके लार में तथा चुगल खोरों का उसकी जिव्या में होता है इस तरीके नेत्रों में विषाक्त बाढ़ होते हैं वे अपनी हृदय वेधी चितवन से निकलने वाले विषाक्त बालों से कामुक युवकों को काम वासना का संदेश भेजती हैं तथा उनके हृदय को विध करती हैं। किंतु वह उस विवेकी व्यक्ति को कोई हानि नहीं कर सकती जो सदा सतर्क रहता है तथा जो स्त्रियों के दोषों को देखता है तथा जो आत्मा के शतचित आनंद स्वरूप को शुद्ध स्वरूप को जानता है नव कामुक महिलाओं के नेत्रों में जो विधा तारयंत्र होते हैं वे अपनी प्रफुल्ल चितवनों के द्वारा कामुक नवयुकों के पास अपने प्रेम बाढ़ तथा प्रेम संदेश भेजती हैं और उनके द्वारा उन्हें लुभाती तथा सम्मोहित करती हैं जिन नवयकों में विवेक नहीं है वे इन प्रेम संदेशों से उद्विग्न हो जाते हैं और कामवासना के शिकार बनते हैं यद्यपि उनमें उच्च महाविद्यालय शिक्षा होती है तथा वे उच्च पद पर तथा उपाधियों से संपन्न होते हैं तथापि महिलाओं के क्रीड़ा मृग अथवा गोद में पलने वाले मनोरंजक विवेक संकल्प शक्ति बुद्धि लुप्त हो जाते हैं साधकों किसी स्त्री से अधिक घनिष्ठता न बढ़ाइए किसी मोहनी स्त्री को रजाने के लिए आपको जीवन के महान आदर्शों का बलिदान नहीं करना चाहिए शरीर के संरचना को सोचिए जब कभी कामवासना आपको कष्ट दे तो किसी स्त्री के शव अथवा नरकंकाल के मानसिक क्षेत्र को अपने शव मुख रखिए कामवासना को दमन करने की शक्ति आपको शनई शनई प्राप्त होगी शनि शनि वैराग उदय होगा स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण मन में वासनाओं की विद्यमानता है उन्हें मिटा दीजिए तब कोई आकर्षण नहीं रहेगा जिन लोगों ने कामनी तथा कंचन को त्याग दिया है उन्होंने वास्तव में संसार का परित्याग कर दिया है हरिओम अब आप सुनेंगे लिंग भेद एक कल्पना लिंग पुरुष तथा स्त्री जाति के मध्य वर्तमान विभेद है ये मानसिक सृष्टि है यह कल्पना है शरीर जिन पंचतत्वों से संगठित है उनमें कोई लिंग भेद नहीं है मानव शरीर पंचतत्वों के सम्मिश्रण के अतिरिक्त अनु कुछ भी नहीं है फिर यह लिंग भेद का भाव क्यों कराया लिंग भेद का विचार भ्रामक है ये मन की एक चाल है ये माया का इंद्रजाल है ये एक धारणा है यौन विचार बद्ध मूल होता है पुरुष कवि भी ये नहीं सोच सकता कि वह स्त्री है स्त्री कवि भी ये नहीं सोच सकती कि वह पुरुष है एक जीवन मुक्त महात्मा के लिए यह जगत एकमात्र ब्रह्म से आपूर्ण है एक कामुक व्यक्ति के लिए जगत स्त्रियों से आपूर्ण है वह यदि एक कास्ट स्तंभ को कौशे लादे से अथवा आकर्षक सजावट वाले अंचल युक्त सुंदर वस्त्र तथा साय से आवृत कर दे उसे ढक दे तो उससे ही अनुरक्त हो जाता है कामवासना एक भीषण अभिशाप है जब व्यक्ति कामवासना के अधीन होता है, तो तेजना तथा तथा काम आवेग उसकी समझ बुद्धि को नष्ट डालते हैं उसको कर लेते हैं तथा उसे सर्वथा असहाय बना डालते हैं जिस गृहस्थ ने संसार के कष्टों के परिणाम को सम्यक रूप से समझ लिया है वह संसारिक जीवन से अपना पीछा छोड़ाने का प्रयास करता है इसके विपरीत का वासना से पूर्ण एक अविवाहित व्यक्ति बर्थ में यह सोचता है कि वह पत्नी तथा संतान के अभाव के कारण अति दुखी है और वह अपना विवाह करने का प्रयास करता है ये माया है ये मन की चाल है सावधान रहें एक कामी अविवाहित व्यक्ति सदा यह सोचता रहता है मैं कब एक नवयुति पत्नी के साथ जीवन यापन कर सकूंगा एक वीतराग ग्रहस्थ जिसमें विवेक उदय हो चुका है वह सदा यह सोचता रहता है मैं कब अपनी पत्नी के चंगुल से मुक्त होकर आत्मचिंतन के लिए वन को प्रस्थान कर सकूंगा आप इन चिंतनों के अंतर पर ध्यान दें अपने हाथों में मृत्यु पात्र लिए हुए यानी मिट्टी का पात्र लिए हुए तथा गहरिक प्रधान धारण किए हुए सहसरो नव युवक स्नातक तथा नव चिकित्सक गंभीर ध्यान तथा प्राणायाम साधना के लिए उत्तरकाशी तथा गंगोत्री में गुहा की खोज में मेरे पास आते हैं तथा विज्ञान के कुछ युवक शोध छात्र तथा कुछ राजकुमार सख्त कॉलर तथा टाई युक्त रेशमी शूट में विवाह के लिए लड़कियों की खोज में पंजाब तथा कश्मीर जाते हैं क्या संसार में सुख है अथवा दुख यदि सुख है तो शिक्षित नव व्यक्ति वनों को क्यों प्रस्थान करते हैं यदि संसार में कष्ट है तो ये नवयुवक कामनी कंचन तथा पद के पीछे क्यों पड़े रहते हैं माया रहस्यमयी है मोह रहस्यमय है जीवन की प्रहलिका को तथा संसार की पहलिका को समझने का प्रयास कीजिए हरि ओम अब आप सुनेंगे सौंदर्य एक मानसिक संकल्पना माया मन की कल्पना के द्वारा तबाही करती है स्त्री सुंदर नहीं है किंतु कल्पना सुंदर है चीनी मधुर नहीं है किंतु कल्पना मधुर है भोजन स्वादिष्ट नहीं है किंतु कल्पना स्वादिष्ट है व्यक्ति दुर्बल नहीं है किंतु कल्पना दुर्बल है माया तथा मन के स्वरूप को समझिए तथा बुद्धिमान बनिए मन की इस कल्पना का विचार द्वारा निरोध कीजिए तथा ब्रह्म में विश्राम लीजिए जहाँ ना कल्पना है और ना बचार ही सुंदरता तथा कुरूपता मन की मिथ्या कल्पना है मन स्वयं एक मिथ्या तथा आभासी उपज है अतः मन की कल्पनाएं भी मिथ्या ही होनी चाहिए वे सब मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान हैं जो वस्तु आपके लिए सुंदर है वही दूसरे व्यक्ति के लिए कुरूप है सुंदरता तथा कुरूपता शब्द सापेक्ष है सुंदरता मानसिक संकल्पना मात्र है यह केवल मानसिक प्रक्षेपण है शव व्यक्ति ही शरीर की सुडौलता सुस्त आकृति चारु गति ललित व्यवहार तथा मनोहर रूप के विषय में अधिक बातें करता है अफ्रीका के हप्सी में इन विषयों का कोई विचार नहीं होता है वास्तविक सौंदर एकमात्र आत्मा में ही है सौंदर मन में रहता है पदार्थों में नहीं आम मधुर नहीं है आम का विचार मधुर है ये सब वृत्ति है ये मन का धोखा है मन की संकल्पना है मन की सृष्टि है वृत्ति को नष्ट कीजिए सौंदर्य लुप्त हो जाएगा पति अपनी कुरू पत्नी में सौंदर्य संबंधी अपने ही विचारों को विस्तारित करता है और कामवासना के द्वारा उसे बहुत सुंदर समझता है शेक्सपियर ने अपनी मिड समर ड्रीम पुस्तक में से ठीक ही व्यक्त किया है कामदेव को अंधे के रूप में चित्रित किया जाता है वे जिप्सी महिला के रूप रंग में हेलिन के सौंदर का दर्शन करता है इंद्रियां तथा मर आपको प्रतिक्षण धोखा देते हैं वे आपके वास्तविक शत्रु हैं सौंदर्य मानसिक सृष्टि की उपज है सुंदर कल्पना की उपज है वे क्रूप स्त्री अपने पति के नेत्रों में ही बहुत सुंदर प्रतीत होती है मेरी मेरे प्रिय मित्रों, एक वृद्ध महिला की झूरीदार त्वचा में सुंदर कहाँ है आपकी पत्नी के सैया ग्रस्त होने पर सुंदर कहाँ होता है जब आपकी पत्नी गुस्सा होती है तब उसमें सुंदर कहाँ होता है एक स्त्री के मृतक शरीर में सुंदर कहाँ होता है मुख का सौंदर्य प्रतिबिंब मात्र है वास्तविक सौंदर्य वास्तविक अच्छे सुंदरियों का सौंदर्य सुंदरियों का निर्जर आत्मा में ही प्राप्त है आपने सार पदार्थ की उपेक्षा की है और कांच के टूटे टुकड़ों को पकड़ रखा है आपने अपने अशुद्ध विचार अशुद्ध मन अशुद्ध बुद्धि तथा अशुद्ध जीवनचर्या से क्या ही गंभीर भूल की है क्या आपने कभी भूल कौनपो किया है क्या कम से कम अब आप अपने नेत्र खोलेंगे सुंदर पत्नी बहुत ही मनोहर होती है जब वह युवती होती है जब वह मुस्कुराती है जब वह सुंदर वस्त्र पहनती है जब वह गाती तथा पियानो अथवा वायलिन बजाती है जब वह नृत्यशाला में नृत्य करती है तब बहुत ही रमणीय होती है किंतु तो जब वह गुस्सा होती है जब वह पति से उसके लिए रेशमी शाड़ी तथा कनक शुद्ध न लाने के लिए झगड़ती है जब वह तीव्र उदर शूल यानी पेट पेट दर्द अथवा इसी प्रकार के रोग से पीड़ित होती है तथा जब वह बूढ़ी हो जाती है वृद्ध हो जाती है तब देखने में विकराल बन जाती है प्रकृति स्त्री को कुछ वर्षों तक विशेष सौंदर्य आकर्षण तथा लालित्य की भेंट प्रदान करती है जिससे वह पुरुषों की हृदय को अधिकार नहीं कर सके यह सन्दर केवल ऊपरी होता है यह शीघ्र छीड़ हो जाएगा बाल सफेद हो जाएंगे तथा त्वचा शीघ्र झुरियों से भर जाएगी दर्जी बनकर बेल बेट काटने वाला सिंगार करने वाला तथा स्वर्णकार कुछ क्षणों के लिए ही हमें सुंदर बनाते हैं व्यक्ति तेजना प्रेम उन्माद तथा भ्रम में आकर इस बात को भूल जाता है यह माया है इस माया का कभी विश्वास न कीजिए सावधान रहिए हे मानव जाग जाइए उस सौंदर्य के सुंदर का पता लगाइए जो आपके अंदर है जो आपका अंतरतम आत्मा है हे नारी मीरा की भांति गाइए और मीरा के गिरथर नागर में विलीन हो जाइए क्या आपने कभी रुककर विचार किया है कि सुंदर स्त्रियां जो आप में काम उद्दीप्त करती है, किस हैं किससे संगठित है हस्ती मांस रक्त मूत्र विष्ठा पीप शोध कफ तथा अन्न मलों की पोटली क्या आप ऐसी पोटली को अपने विचारों को स्वामी बनने देंगे क्या आप अपने सास्वत शांति तथा सुख का ऐसे क्षणिक सोर्बे के गंदे घालमेल से विनिमय करेंगे यह आपके लिए लज्जा की बात है क्या आपको इच्छा शक्ति बुद्धि तथा विवेक ऐसे लज्जास्पद और देश के लिए ही प्रदान किए गए थे क्या आपने सुना तथा देखा नहीं है कि शारीरिक सौंदर्य ऊपरी होता है तथा प्रत्येक गुजरने वाली दुर्घटना रोग तथा अवस्था की आश्रित है हरी ओम अब आप सुनेंगे स्त्री के सौंदर्य का भ्रामक वर्णन कवियों ने स्त्री के सौंदर्य के वर्णन में अतिशयोक्ति की है ये भ्रांत व्यक्ति हैं जो नयुकों को विवतगामी बनाते हैं सम्मोहक नेत्री को शौरिया चंद्र आनंद गुलाबी कपूल तथा मधुमेय अधर जैसे वर्णन अयथार्थ तथा काल्पनिक हैं। मृत शरीर में वृद्धा स्त्रियों में तथा रोगी महिलाओं में सौंदर कहां है स्त्री के क्रोधन मत होने पर उसमें सौंदर कहां होता है आप इससे अवगत है तथापि आप उनके शरीरों से ले निपटते हैं कि आप पक्की मूर्ख नहीं हैं ये माया की शक्ति के कारण है माया तथा मोह की शक्ति रहस्यमयी है स्त्री का सौंदर्य मिथा कृतिम तथा क्षयशील होता है सच्चा सौंदर्य अक्षय तथा शाश्वत होता है आत्मा सभी सौंदर्यो का सोत्र है वह सौंदर्यो का सौंदर्य है उसका सौंदर्य चिरस्थाई तथा अक्षय होता है आभूषण मनोहारी किनारी वाले रेशमी वस्त्र, स्वर्ण की बालों की चिमटी यानी हेयर पिन से सवारना, पुष्प मुख पर अंगराग, राग पर ओस्ट वाले नेत्रों में अभ्यंजन के प्रयोग ही स्त्रियों को अस्थायी सजावट तथा चमक दमक प्रदान करती हैं। यानी उन्हें मेकअप ही उनके उनकी चमक को बढ़ाता है उनकी सुंदरता को बढ़ाता है उन्हें उनके मुख के अंग राग उनके आभूषणों तथा भड़कीरे वस्त्रों से वंचित कर दीजिए तथा किनारी रहित सादे श्वेत वस्त्र पहनने के लिए कहिए आप सौंदर्य कहाँ है त्वचा तो का सौंदर्य भ्रांति मात्र है कविजन अपनी कल्पनाशील सिंगारश की भावदशा में वर्णन करते हैं कि सुंदरी युति के औस्टो से अमृत स्राव होता है अमृत बहता है क्या वास्तव में सच है आप वास्तव में क्या देखते हैं भीषण पड़ी दर यानी की पायरिया ग्रस्त दंतों के कोटरों से दुर्गंध युक्त पीप कंठ से गंदा तथा गर्थ थूंग तथा रात्रि में ओस्टों पर टपकने वाली मलदूषित लार क्या इन सब को आप मधि मधु अथवा अमृत कहते हैं किंतु कामार्थ कामाशक्त तथा कामोन्मत्थ व्यक्ति कामावेग के प्रभाव में आने पर इन सब गंदे मल मलोत्तर को निगल जाता है क्या इससे अधिक घिनौनी कोई वस्तु है क्या ये कभी ऐसा मिथ्या वर्ण प्रस्तुत करने तथा कामर्थ नुवकों की इतनी तबाही तथा क्षति पहुंचाने के दोषी नहीं है चमकदार त्वचा के पीछे निस्तचित मांस है एक युति स्त्री की मंद स्मित पीछे भूभंग तथा क्रोध छिपे हुए हैं गुलाबी ओष्टों के पीछे, पीछे रुगाड़ रहते हैं सौम्यता तथा प्री वचन के पीछे कड़कु शब्द तथा गालियां प्रक्षन्न रूप से विद्यमान है जीवन क्षण तथा अनिश्चित है हे कामार्थ मानव हृदय के अंदर आत्मा के सन्दर्य का साक्षात्कार कीजिए शरीर तो व्याधि मंदिर है संसार में राग का जाल दीर्घ कालीन अति भोग से सुदृढ़ होता है इसने अपनी क्रंथिल मोटी रज्जु से आपके ग्रीवा को ग्रथित कर रखा है त्वचा तो रहित वस्त्र रहित आभूषण रहित स्त्री कुछ भी नहीं है जरा एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए किसकी त्वचा पृथक कर दी गई है आपको कौ तथा गिद्धों को भगाने के लिए एक लाठी लेकर उसके पास में खड़ा रहना पड़ेगा शारीरिक सौंदर्य आभासी भ्रामक तथा चीड़ होने वाला है ये चर्मगत है वाय आकृति से धोखा न खाएं। ये माया का इंद्र जाल है मूल सूत्र के पास आत्मा के पास सौंदर्य के, के सौदर्य के पास चीर स्थायी के पास जाइए और परमात्मा के पास जाइए अगले भाग में हम जानेंगे कि काम वासना बुद्धि को अंधा कैसे बनाती है तब तक के लिए नमस्ते